तो उनका शरीर सारा का सा में हो गया विचित्रता आ गई भगवान के शरीर उसके बसुदेव शरीर में कैद खाने में तमाम पहरेदारों ने देखा कि ये क्या सूरज चमक रहा है वसुदेव जी के शरीर को देख करके उस कोठरी में जेल खाने के कक्ष में लोगों ने देखा ये क्या हो गया यहां तो अंधेरा था तमाम किवाड़ बंद है सूरज कहां से चमका तो किंवाड़ोल के देखा पहले तो दार देखा तो कोई नहीं वसुदेव की चमक रहे आंखें चौंधियां गई दुरास दो अति दूर घर से दूगा नाम संभव हुआ इतना तेज प्रकट हुआ उनके शरीर से कि देखने वाले लोगों की आंखें चौंधियां गई चगमगा गई कि ये क्या हो गया ये इनके अंदर ये सूरज इतने सूरज एक साथ और फिर एक विशेषता ये दिखाई दी कि अरे वो सूरज तो सख्ता भाव है बड़ी गर्मी और ये सूरज का प्रकाश तो हजारों लाखों सूरजों का सा लेकिन ये बड़ा शीतल है भाई तो कमरा बंद करने की इच्छा ही न हो उन लोगों की बोले विष्णुदेव जी को देखते रहे इस प्रकार से तगन मंगल मच्युतांशम समाते समाहितम सूरसुते न देवी दधार सर्वात्मकम भूत का नंदक मनस्थ साजगन्वास निवास भूता निथराूरेन्द्र गेग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती जान खले कैसे भगवान् ज्योतिर्मय अंशको जो सारे जगत का परम मंगल करने वाला है वसुदेव जी ने अपने अंदर धारण किया और फिर वसुदेव जी ने मन किया भगवान की प्रेरणा से तो वो जो उनके अंदर का तीज था वो देवी के अंदर प्रविष्ट कर गया आधान हो गया उसका तो अब अब तक तो देव की तेजवती नहीं थी और जब भगवान का देवकी के अंदर प्रवेश हो गया तो ये जो शुद्ध सत्व था भगवान का परमानंदमय विद्य विग्रह ये जब देवकी के अंदर प्रवेश किया तो देव की भी चमक उठी उन्होंने सर्वात्मा आत्मस्वरूप भगवान को धारण कर लिया ना अपने अंदर तो भगवान देवकी के अंदर आकर के देवकी के देह को भी चमका दिया और जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती इसी प्रकार से शुद्ध सत्य से संपन्न देवी देवकी ने और सर्वात्मा राष्ण भगवान को अपने अंदर धारण किया तो भगवान जो है ये कैसे हैं हैं सर्वजगन निवास ये भगवान सारे जगत के निवास स्थान है तमाम जगत भगवान के अंदर रहता है तमाम जगत भगवान के अंदर निवास करता है तो बड़े आश्चर्य तमाम जगत को स्थान देने वाले भगवान का निवास स्थान देव बन गई तमाम जगत को आश्रय देने वाले भगवान को देवती ने अपने उदर में आश्रय दिया, निवास स्थान बन गई निवास भूता, जगन सर्व जगन निवास निवास भूता सारे जगत को निवास देने वाले सारे जगत को अपने अंदर बसाने वाले वे दे भगवान देव के उधर में आ गए देव की उनका स्थान बन गए लेकिन देव के शरीर में तेज आने पर भी भगवान ने इस समय देखा कि भी जरा समय जरा समय नहीं है तो जैसे घरे के भीतर किसी दीये को बंद कर दे अथवा जैसे कोई ज्ञान खल हो और अपनी विद्या को अंदर छिपाए रखे इस प्रकार से बाहर प्रकाश में फैले वैसे ही कंस के कारागार में बंद होने के कारण से देवकी की शोभा जैसी बाहर होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई लेकिन तो अभी जगमगा उठा उनका शरीर इनके शरीर से तेज की आभा निकलने लगी पहलेदारों ने दिखा के देवकी जी भी बदली तो भोजेन्द्र वो तामीक्षकंस प्रभिया जता विरोधयंत्र भवन सुचताम आइष में प्राण हरु हरिगुहां गुहा श्रतु श्रुतोन्न पुरे दृश्य देवकी के गर्भ में जब भगवान विराजमान हो गए तो देवकी का मन मुख उस कैद खाने में भी मुस्कान से भर गया देवकी के चेहरे पर हंसी आ गई और उसके शरीर की कांति से वो कैद खाना जगमगाने लगा तो बीच बीच में कंस आया करता था और अब जरा विशेष आने लगा था और आदमियों को भेजता रहता कि देखो क्या हाल है क्या बात है तो एक दिन कंस आया कंस ने दूर से देखा बोले पहेदारों से कहा बोले क्या बात है अंदर बच्चे बच्चे क्यों चला रखी इतना प्रकाश क्यों हो रहा है बोले महाराज प्रकाश हुआ से कुछ नहीं है कोठरी ही है बोले बंद कैसे देखो बाहर उजियाला आ रहा है तमाम खोला देखा तो देव के लिए जगमगा रही है देवकी जी के शरीर से एक बड़ी आधा निकल रही है और उनकी कांति से सारा कैद खाना जगमगा उठा है अब तो कंस के मन में बात जट गई कंस ने सोचा कि बस अब की बार ये मुझको मारने वाला आ गया मालूम होता है ये प्राण हरों हरी मेरे प्राणों को हरण करने वाले जो हरी हैं वे इस गर्भ में अब आ गए हैं क्योंकि इससे पहले तो मैं कई बार आया देख तो बच्ची छोटी सी मेरे गोद में खेली मैंने इसको लालन पालन किया और अब तक देखता रहा ये तो बड़ी अब जेल खाने में तो ये तो परी हुई और बड़ी क्षीण और बड़ी, बड़ी मलिदगी हो रही थी और इसका तेज घट गया था और अब तो ये जगमगा रही है तो ये इसका तेज नहीं ये मालूम होता है कि वो जो मेरे प्राणों का ग्राहक जो विष्णु है मेरे प्राणों को लेने के लिए तैयार बस वही इसके अंदर आ गया है ये बात निश्चित मन में उसने समझ ली तो सोचा आप क्या करें फिर क्या करें अब भगवान आ गए ना अब इसकी बुद्धि अपनी बुद्धि काम नहीं करती अब तो भगवान जो कराते हैं वो ही करेगा ये ये पूछना को भेजेगा तो ही भगवान की इच्छा से उनका उद्धार करने का मौका भगवान ने जिसको मारा उसको उतारा भगवान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को बाध्य कर देती है वो है भगवान की कृपा शक्ति सर्वोपरि शक्ति है भगवान किसी को गुस्से में आके मारते हैं तो, तो वो कृपा कहते हैं अच्छा मारो देखें तुम मारोगे हम तुम्हारे दिव्य लोग में भेज देंगे भगवान जरा अच्छी बात है भाई तुम्हारी बात माननी पड़ेगी तो अब जो कंस सोचेगा सोचेगा तो अपने मन से अपने मन की बात पर वो होगी भगवान की बात तो कंस ने मन में सोचा कि मध्य तस्मिन करनी माशु में यदस्थ तंत्र वो लबी होंगे कर्म स्त्रीया ससुर गुरु वधोयम यशस्वी मंत्र काल मायु बोला ऐसी बात क्यों उसके मन में आती <laughs> तो सोचा मन में लिया क्या करें अब ये तो आ गया पर तो सोचा कि अब वो भगवान ने बुद्धि भी सोचा कि देवकी को तो मारना ठीक नहीं कहा तो मारने की तला उठा ली थी केश बदल लिए थे उसी कह के मन में आ रहा है कि देवकी को तो मारना ठीक नहीं क्योंकि हम वीर और वीर पुरुष स्वार्थ बस अपने वीरत्व को पराक्रम को किसी स्त्री को मार के कलंकित कर ले उचित इसको नहीं मारना फिर मन आया कि मारने हर विचार है और गुरुसेन का घर था यहां भगवत कथाएं हुआ करती थी तो कहीं इसकी अच्छी बात सुनी हुई याद आ गई है जिसको इसने कहा भाई मार तो देंगे पर इसके, इसके द्वारा होगा क्या यश स्त्री और आयु स्त्री को मार देने से निर्दोष स्त्री को अगर हम मार देंगे तो हमारी कितना सो जाएगी हमारी श्री चली जाएगी और हमारी उम्र चली जाएगी ये सत्संग की बात याद आ गई कंश को कि हमारी श्री चली जाएगी आयु घट जाएगी और हमारी कीर्ति में सो जाएगी स्त्री को मार दिया अब देखिए ना कैसी कैसी बात उसके मन में आती है जो ये सुखदेव जी का ये बात कह गई कि नशंस है निरुप्रप है क्रूर है वो क्या सोचता है मन में भगवान की दया कि भाई ये ठीक नहीं शेष जीवन खल संपरे तो यो अत्यंत निशंसित देहे मृतेतम मुंजा शपं से घंता तमुंधम तन मानी लो जो बातें ज्ञानियों के मन में आती हैं महात्माओं के मन में वो बातें है कंस के मन में भगवान तो देख लिया ना गर्भ में आ गई तो कहता है कि ये सब कुछ याद करने की बातें हैं बड़ी सुंदर कहता है कि जिस मनुष्य ने जीवन में क्रूरता का व्यवहार कर लिया वो तो जिंदा ही मर गया कौन सोच पा कि जिस जीवन में जो अत्यंत निर्दय हो गया जिसके जीवन में अत्यंत निर्दयता आ गई वो मनुष्य तो जीवित रहने पर ही मरा हुआ है वो तो मर गया और फिर जीते तो यो, यो, यो मरा और मर गया तो सब लोग साफ देंगे बहुत बड़ा अच्छा हुआ ये मर गया बड़ा अच्छा हुआ बड़ा पाप पॉपुलर नरकों में जाए जा तो देह मृत्योतम मनुजा स्वप्न थी यहां उसकी कीर्ति नष्ट हुई लक्ष्मी नष्ट हुई आयु नष्ट हुई <coughs> और जीते हुए मरे के समान हो गया और मृत्यु के बाद लोग गाली देंगे साप देंगे और बोल इतने में नहीं गंगा तमूनधम तन मानी लोध ध्रुवन फिर वो लड़कों में जाए